नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के शो में हमारे साथ केसरी टूर एंड ट्रेवल्स के विशेष प्रेसिडेंट हैं उनसे हम लोग बात करेंगे विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत, -बहुत स्वागत है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेडियो मधुबन और ब्रह्मकुमारी जिनके बारे में बोलने का मौका आपने मुझे दे दिया है और मैं कब से मानता हूँ ब्रह्मकुमारी कुमारी और इनका हेडक्वार्टर माउंट अबू लोग गर्व से बोलता था कि ये जो मा... हेडक्वार्टर है और ब्रह्मा का कार्य जो है जो कार्य है वो अपने आ, सब धर्म एक ही है ऐसा मानने वाले जो पंथ है आर्य समाज जैसा इनके तरीके से कोई अलग बात नहीं है इतना बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं और ब्रह्मा कार्य मैंने इनका हॉल हेडक्वार्टर का हाल भी देखा है हेडक्वार्टर में जाकर इनका स्पीच भी सुनवाया है लोगों को और संस्था पूरे संसार में इस ढंग का कार्य करता है कि धर्म की दरिया खत्म कर दीजिए और इस ढंग से अगर आ, आगे बढ़ावा मिलता जाएगा तो आ, संसार में जो होती रहती है, एक दूसरे का द्वेष करता रहता है तो वे सब प्रेम करने लगेंगे और मेरे ख्याल से आ, ये जो है ब्रह्म का कार्य जो है मैंने जगह जगह दे, दे, देखा है हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने देखा है वहा इनका कार्य सखाला में चालू है जगह जगह चालू है वसई में चालू है सब जगह मैंने देखा है कि ये संसार में सुख शांति कैसा पैदा करे और इसलिए हम टूरिस्टों को भी वहां बड़े गर्व से लेके जाते हैं इनके आचार विचार आ, प्रदान आदान प्रदान करने के लिए हम इंसिस्ट करते रहते हैं और इस ढंग से हमारे टूरिस्ट भी खुश हो जाते हैं हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ब्रह्मा और आजू के सेंटर्स के बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से हमारे सभी रेडियो लिसनर्स इस वक्त आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आप अपना नाम सही सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर दें मैं राहुल जी पाटिल एक देहात में रहने वाला फिर भी मेरे पिताजी इन्होंने जो कुछ हमको दिया, दिया तो में देहा जो अच्छी अच्छी बातें दी इसको ही आगे लेकर हम गए और आ, बाद में टीचर होने के बाद आ, जिस संस्था में मैं काम करता था उधर से काम करते करते तो ए, में हमने केसरी टूर्स की स्थापना की और वहां से सारे संसार में हम लोगों को घुमाते रहे अभी केसरी ये पर्सनल नाम का एक ही ऐसा ब्रांड है कि वो पर्सनल नाम में से पैदा हुआ है इस ढंग से हम स्प्रेडिंग स्माइल एंड हैप्पीनेस यह हमने लोगों के पास रखी है और ये हमें तब मालूम पड़ा कि अगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इस ढंग का कार्य होता है तो हमारे टूरिज्म में ये कार्य होने के लिए क्या मुश्किलें है ना? और इस ढंग से हमको तो टूरिस्ट को भी बताया ब्रह्म कुमारी का कार्य आज संसार भर में तकरीबन एक सौ देश देशों में है हाँ और आठ हजार पांच सौ ब्रांचेस है इसका हमें बहुत बड़ा गर्व होता है मानवतावादी संस्था जो है शिव बाबा ने जो है संस्थापित की वो पूरे विश्व के लिए एक बड़ी देन है ऐसा मैं मानने वाला हूँ नमस्कार आप सुन रहे मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ के सी राव जी जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया हमारे संस्थान के बारे में तो मैं चाहूंगा कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ फील्ड में वही स्कूल टीचर था जी जी मेरे गांव के हाई स्कूल में हाँ। और स्कूल टीचर के नाते भूगोल और इतिहास यानी जोग्राफी हिस्ट्री ये दो विषयों पर मेरा ध्यान बहुत था क्योंकि -क्यों? मेरे मैं चाहता था कि भूगोल और इतिहास का ज्ञान मिल जाए तो हम पूरा संसार भी देख सकते हैं पूरे संसार भर में टूर भी हम ले जा सकते हैं हाँ आज से करीबन पैतीस साल पहले हमारे छोटे से गांव मथाने में में uh, भूगोल और इतिहास का शिक्षक हुआ करता था इतिहास एवं भूगोल इस विषयों में मेरी रुचि बचपन से ही रही है मेरे बड़े भाई साहब सालों पहले इसी व्यवसाय में हुआ करते थे स्कूल की छुट्टियों में मैं उन्हें व्यवसाय में हाथ बटाने हेतु उनकी आ, मदद करता था मेर, मेरी रुचि एवं यह अनुभव मुझे इस व्यवसाय की ओर खींचते गए अंततः मैंने और मेरे संपूर्ण परिवार ने स्वतंत्र पर्यटन व्यवसाय करने के करने का निश्चय किया और हमारे केसरी टूर्स की संस्थापना उन्नीस में हमारे डैडी का जो मृत्यु दिन था 8 8 जून आग जून में इनका मृत्यु दिन था तो इनके लिए उसी दिन हमने चालू किया मेरे साथ मेरी सुविधा पत्नी सुनीता जी एवं मेरे चारों बच्चों मतलब सौ वीणा पाटिल श्री शैलेश पाटिल सऊ झेलम पाटिल अभी चव्वल हुए हिमांशु पाटिल इन्होने कठिनाइयों का सामना खुद किया और मेरी हिम्मत भी बढ़ाई इस सब के साथ पर्यटकों ने हमेशा हमारी संस्था पर विश्वास जताकर यह 32 सालों का सफर सफलता पूर्वक शुरू रखा है और यह सालों तक चलता रहेगा इसी में उम्मीद रखता हूँ क्योंकि लोगों ने टूरिस्टों ने हमारे ऊपर बहुत प्रेम किया और हमारी ऑनेस्टी पॉलिसी स्माइलिंग आ, इन द बिजनेस ये हमको बहुत मिलता रहा हम आ, आज तक टूरिस्टों में स्मरे स्प्रेडिंग स्माइल एंड हैप्पीनेस यही यह पॉलिसी रखी है इतना ही नहीं कौन से भी बिजनेस में ऑनेस्टी मस्ट भी फॉलोड ऑनेस्टी ये एक ऐसी चीज़ है कि जो भविष्यकालीन रूटीन में बहुत कंपनी को बढ़ाया देता है और इससे मेरी हिम्मत बढ़ने के बाद पर्यटकों ने हमेशा हमारी संस्था पर विश्वास जता कर यह 32 सालों का सफ़र सफलतापूर्वक शुरू रखा और सालों तक चलता रहेगा के राव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपका आना हुआ और किस तरह से आपका ये ये जो आपका टूर एंड ट्रैवल्स कैसे चलता है उसके बारे में आपने बताया और स्प्रेडिंग स्माइल की जो बात आपने बताई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारा रेडियो का भी टैगलाइन है सुनते रहो मुस्कुराते रहो जीवन में सदा मुस्कान बनी रहे ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और के राव जी मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा टूरिज्म का जो लोकल पर्यटक है उसका देश पर क्या असर पड़ता है लोकल टूरिज्म में लोकल पर्यटक जो होते हैं इनका देश पर बहुत बड़ा असर होता है क्योंकि जब लोग देश के हर हर जिला हर प्रांत को घूमते रहेंगे तो हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा इनके देखने में आता है देश के बारे में इनको बड़ा गर्व हो, होने लगता है ये देश के बारे में बड़ा गर्व होने का काम ये टूरिज्म के माध्यम में से हम करवाते हैं इसलिए हम पर्यटकों को माए बाप माए बाप पर्यटक दोस्त हो ऐसे कहते हैं है हाँ। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं रेडियो वन 90.4 एफएम चलिए आगे बढ़ते हैं और विदेश में भारत की इमेज ऊंची करने में पर्यटन का किस हद तक योगदान होता है आपको मैं मिसाल देने में ज्यादा ये करूंगा नहीं टाइम खर्च करूंगा नहीं फिर आपको मालूम है कि भारत में बहुत कुछ देखने लायक निसर्ग है देखने लायक चीजें है बहुत कुछ बनाया है इसके अलावा अमेरिका में क्या था अमेरिका में कितने आ, करीबन छह सौ साल का इतिहास है इनका अमेरिका में कुछ नहीं था जैसा भारत में है जैसा यूरोप में है कुछ नहीं था फिर भी अमेरिका ने टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए कि टूरिस्ट आते रहे आते रहे आते रहे। जो जो चीजें अमेरिका ने बनाई है ये टूरिस्ट का आकर्षण बन गया और इसलिए इनकी आ, जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की स्ट्रांग हो गई मैं बोलता हूँ अगर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे गवर्नमेंट की ओर से इसको कोऑपरेशन मिलेगा तो इस देश में पूरे संसार के लोग आते रहेंगे हमारे पास तो निर्मित स्थलों का दर्शन भी मिल जाएगा निसर्ग का दर्शन भी मिल जाएगा कश्मीर जैसी जगह जाएंगे तो लोग कश्मीर जैसी संसार भर में एक ही जगह दूसरी किधर दिखती नहीं ऐसे प्रदेश वाले बोलते हैं तो इस ढंग से हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो इकोनॉमी भी हमारी बढ़ती जाएगी जैसे हमारा 725 किलोमीटर का महाराष्ट्र देश का आ, ये है सी शोर है हा तो ये शोर लाइन का अगर बढ़ावा देकर फायदा करे तो हमको बैंकॉक के यहाँ जाने की जरूरत नहीं हम हम इधर ही इनको सब सुविधा दे सकते हैं सात सौ किलोमीटर का हमारा ये अगर हम डेवलप करे गवर्नमेंट की ओर से तो ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से और अपना अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट को सब सुविधाए सब सुविधाए बैंकॉक वगैरह यानी पट्टाया जो है वो की तरफ हम कर सके, तो हमारे पर्यटक हमारी इकोनॉमी स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फिर गवर्नमेंट का फिर गवर्नमेंट का इसमें बहुत हैप्पी हैपीनेस से शुरुआत गवर्नमेंट ने करनी चाहिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए ट्रैवल एजेंसी को जिससे ट्रैवल एजेंसी और आपका भी कार्य ऐसा है कि पूरे संसार को जब हम माउंट अबू दिखाते हैं और इनका कार्य दिखाते है तब तो लोग भी आश्चर्य से पूछते हैं ये पर्यटन में आपने ये माउंट अबू हेडक्वार्टर दिखाने का जो प्रोग्राम लिया है इससे हम भी प्रभावित हुए तो इस आ, इससे टूरिस्ट के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन इन वेयर एंड अराउंड द ग्लोब यह भी सेवा हमने शुरू की है आजकल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया देश विदेश में किस तरह से पर्यटक के वजह से इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ता है और लोगों को हो खुशी होती है और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें हम केसी राव से करेंगे केसरी टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक है उनसे हमारी बातें हो रही है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो स्कर्राते रहो रस्ते में आ छोड़ जाता जाके बस में मैं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ केसरी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक केसी सी राव जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और अभी भी वो उम्र दराज होने के बावजूद भी उनके आवाज़ में वो दम है और वो अच्छी तरह से हर बात का जवाब भी दे रहे हैं और अभी भी अपने ड्यूटी को संभालने के लिए ऑफिस आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके अंदर कर्मठता कितनी है वो पता चलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं के राव जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और आपके यहाँ कौन सी अलग अलग टूरिज़ का पैकेज है टूरिस्ट के लिए पैकेज कौन, -कौन सा होता है तो तूरीज पैकेज तूरीज की सुविधा के साथ पैकेजेस भी हमने लाए है। आ, को सुविधा यही हमारा मुख्य धेय है हम, हमारे ये सब अच्छी सुविधाएं देते हैं और हमारे पैकेज जैसे आ, देश में है वैसे प्रदेश में भी है देश में हम कश्मीर, कैलाश मानस आ, हिमाचल ले लद्डाख नैनीताल मसूरी चारधाम सिक्किम दार्जिलिंग राजस्थान मारवाड़ मेवाड़ केरल कन्याकुमारी उटी कोडाई कुर्ग साउथ इंडिया अंडमान वगैरह वगैरह हमारे ये डोमेस्टिक पैकेजेस है वैसे ही हमारे विदेश के पैकेजेस जो है वो यूरोप यानी साउथ अफ्रीका केनिया साउथ ईस्ट एशिया जापान चीन हॉन्गकॉग अमेरिका कनाडा अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मालदीव श्रीलंका और मॉरीशस जैसे हरे देश के पैकेजेस हमने बनाए हैं लोगों को पूरे साल में हम सब जगह घुमाते रहते <laughs> <laughs> <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका पैकेज बना हुआ है इसके साथ ही एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके टूरिस्ट के सुविधाओं का आप किस तरह से किस प्रकार से ख्याल रखते हैं हम टूरिस्टों के यहा इस ढंग से देखते हैं कि आपको शायद माए ये वर्ड मालूम होगा जी जी जी जो आ, हमारे आ, ये इस्तेमाल करते थे बाल बाल गंधर्व इस्तेमाल करते थे जी आ, जी। मेरे प्यारे माए रसिक रसी हो <laughs> आपने मैं बड़ा नहीं हूं। आपने मुझे बड़ा किया है, सही बात है। तो को मैं टूरिस्ट मित्र इस ढंग से मैं पुकारता हूँ और टूरिस्ट भी खुश होते हैं कि केसरी संस्था बड़ी नहीं हुई आप बड़े हैं केसरी संस्था को जो योगदान दिया तो इसलिए हमारे पास भावना ऐसी है हमारे माए बाप टूरिस्ट मित्र हो आपने हमें सपोर्ट किया हम टूरिस्ट करते रहे टूर टूर और करते रहे टूरिस्टों को इतना ही नहीं तो बड़े ऑनेस्टी की पॉलिसी इस्तेमाल करके हम सब टूरिस्ट को वापस अच्छी तरह लेके आए कभी भी ऐसा नहीं हुआ आ, कश्मीर का फ्लड हो आ, ले लड़ाक का बर्क का संकट काल हो डी हो बाद में आ, नेपाल में जो भूकंप हुआ कभी भी हमने टूरिस्टों को वहां छोड़ा नहीं हम क्या करे ऐसा सवाल ही नहीं हमारे पास ये टूरिस्ट को हमारे पर्यटक लीडर्स जो है टूरिस्ट लीडर्स जो है मैनेजमेंट के साढ़े सात सौ मैनेजमेंट के लीडर्स है वे खुद का खुद की जान खतरे में डालकर सब लोगों को चाहे वो हेलीकॉप्टर से हो चाहे हो ढकपुटी में हो जलप्रपात में हो इनको खींचकर आ, वे लाते हैं इनको घर पहुंचाते हैं ये जो ऑनेस्ट की पॉलिसी है ये हमने इस्तेमाल की है इसलिए लोग हमको मानने लगे और हम लोगों को मानने लगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस प्रकार आप जो टूरिस्ट है उनका ख्याल रखते हैं और आप उनको माए बाप के रूप में संबोधन करते हुए उनकी सेवा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको सेवा का मौका दिया बहुत ही अच्छी भावना लेकर आप सेवा कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह की भावनाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो अठारह साल तक ये माउंट माउंट अबू का आपका हेडक्वार्टर टूरिस्टों को देखते रहे उस वक्त मेरे भाई के साथ मई कंडक्टर रहता था और मैंने ये देखा है और इतने बड़े गर्व से ये दिखाया है कि ये देखिए अपने यहाँ जो काम चलता है मानवता का हाँ वैसे ही काम ये लोग कर रहे हैं और वेल डिसिप्लिन एंड एं, एं, वेल बिहेव इस ढंग से काम करने वाली संस्था ये जो संसार में है इनमें से ब्रह्म एक है इसका मुझे बड़ा गर्व है आपने मुझे आपके बारे में और रम्मा कुमारी के बारे में जो मुझे चांस दिया इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ <laughs> अभी मुझे आपका बड़ा समारोह कभी होने वाला होगा <laughs> तो वहाँ मैं और मेरी मिसेज और मेरी पूरी फैमिली भी इनको लेकर मैं आऊंगा ऐसी उम्मीद रख आई एम एटी थ्री रनिंग <laughs> क्या बात अच्छा अच्छा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे मधुबना पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे केसी सी राव जी ऐसी जो केसरी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक थे और बहुत ही अच्छी भावनाएँ उन्होंने व्यक्त किया और साथ ही साथ टूरिज्म के बारे में अपने विचार के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी का जो विजिट उनके हुआ था उन्होंने किया था और बहुत बार उन्होंने गर्व महसूस किया कि भारत में एक ऐसा अध्यात्मिक स्थान है जहाँ पर बहुत ही सुचारू रूप से कार्य हो रहा है और वो सभी पर्यटकों को गर्व से यहाँ पर लेकर आते थे और उन्हें खुशी होती थी और जब उनके जो पर्यटक हैं जो टूरिस्ट हैं उनके कस्टमर्स जो है यहाँ के बारे में उनसे बात करते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती थी तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें केसी राव जी ने हमारे साथ शेयर किया उनके एक्सपीरियंसेस टूरिज़्म की एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया बहुत ही अच्छा लगा राव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और अपने बारे में और टूरिज़्म के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और 83 रनिंग होकर भी आप आज भी ऑफिस में आते हैं और अपना कारोबार देखते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा लगा कि 83 रनिंग में भी आप अपने कार्य को कर रहे हैं आपकी कर्मनिष्ठा देख कर मुझे बहुत खुशी हुई है धन्यवाद फिर से एक बार आपको नमस्कार जी चलिए श्रोताओ आज के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें लेकर मैं आपका दोस्त आरजे रमेश फिर आऊँगा आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो मैं मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है